जो भी महत्पुरुष भगवत प्राप्ति किए हैं ऐसे साधक जीवन में वैष्णव जीवन में जीवनचरित संबंध में जो भी आलोचना करने का प्रयत्न करते हैं उसमें जो भी भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हुए हैं सभी जीवन में देखा गया है जो अनुगत्वमयी भजन सभी अनुगत्व लेकर के भजन करते थे स्वतंत्र होकर एक एकमात्र स्वतंत्र तभी होता है जब जा करके वो गुरु कृपा से स्वावलंबी हो जाता है मतलब वो गुरु कृपा से वो भजन स्थिति जो परिपक्व दशा प्राप्त तो हो जाता है परिपक्व जिस स्थिति से उसको पतन होने का और कोई संभावना नहीं रहती है उस स्थिति तक तब तक महत्पुरुष का सान्निध्य अवश्य चाहिए हमारे गुरुजी भी जब ब्रज में आए हैं भजन करने के लिए आचार्य वंशज हैं लेकिन ब्रज में आए हैं वो जानते हैं जो महतानुगत तो जरूरी है समर्थी महापुरुष होते हुए भी गोवर्धन के सिद्ध बाबा सिद्ध मनोहर दर बाबा के सान्निध्य में रह कर के भजन शुरू किए हैं जो इनके सान्निध्य में रह करके सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं जो अब हम संसार जीवन से पूर्ण निवृत्त हो कर के अब मैं भगवत प्राप्ति के लिए ही समस्त जीवन समर्पण करके महत आदेश अनुसार निर्देश अनुसार महत पुरुष के अनुगत हो कर के हमको आप भजन करने के लिए प्रयत्न करना है जानते हैं तो मनोहर बाबा सिद्ध मनोहर बाबा उनके सानिध्य में जा करके भजन शुरू किए हैं पहली बार प्रथम बार जब आए हैं ऐसा नहीं बाबा हम भजन करेंगे आप जैसे कहेंगे हम चाहते हैं जंगल में जाके भजन करेंगे आप हमको आदेश कीजिए आजकल का महत्व अनुभव तो कैसे है पहले हम तो तय कर लेते हमको क्या करना है आ, और महत्पुरुष का अनुगत तो मैंने हम जैसे कहेंगे महोत्पुरुष ऐसा हमको आदेश करेंगे पुटली पुटला गांध के तैयार किए हैं जाएंगे बंगाल आजकल का हम जैसे साधक बाबा हम तो आपके अनुगत तो होकर के भजन कर रहे हैं तो नवदीप परिक्रमा करने की इच्छा है और साथ साथ जाकर कर के थोड़ा जगन्नाथ जी का दर्शन करना है तो आपका आदेश बिना तो हम जा नहीं है सकते हैं बाबा टिकट हो गया है शाम को जाना है हमको आप कृपा करके हम आदेश कीजिए आपका आदेश बिना हम कैसे जाएंगे हम तो आपके शरणागत हैं आप आदेश करेंगे तभी आज टिकट हमारा हो गया है आज शाम को ट्रेन है बाबा ये है शरणागति हम जैसे साधक यह है दशा पहले हम जान जान जाते हैं हम सिद्धांत तय तो कर लेते हैं हमको क्या करना है ऐसा कभी भजन होता है जीवन में होगा नहीं कभी भजन तुम अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहते हो हमारे भी एक बार ऐसा हो गया था एक बार हमारा भी ऐसा हो गया था दुर्दशा गिर राज तराटी में है उस बाहरी जो तो परिवेश परिस्थिति उसमें बहुत ही चित्त विक्षेप हो गया था अब देखते हैं गुरु जी के सानिध्य में रहना ये बहुत कठिन बात है चलो एकांत में रहकर के कुछ दिन भजन करेंगे ऐसे मन में सिद्धांत तो कर लिया मैंने खुदी खुदिया मैंने खुद मैंने स्वयं ने कुछ परिस्थिति भी ऐसे बन गई है जो हमको मजबूर कर दिया इतना टॉर्चार चारों ओर से इतना एक कठोर परिस्थिति खाना नहीं पीना नहीं जंगल में परे रहना पानी पीने का पानी नहीं एक ऐसे कठोर स्थिति हमारे गुरु भाई थे गोपाल गोपालदास बाबा बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे महापुरुष वो रहते थे ज्योतिपुरा के पास कदमखंडी में हमको बहुत स्नेह करते थे तो हम जाकर के गुरुजी को कहते हैं बाबा मैं चाहता हूं कुछ दिन एकांत में जाकर के गिरिराज तराठी में हम भजन करेंगे आप जैसे उचित समझें हमारे लिए आदेश कीजिए हम तो पहले ही बता दिए हमारी इच्छा हाँ हमें गुरुजी भी ऐसे ही वो तो तत्व महापुरुष दृष्टा महापुरुष निरपेक्ष निर्भयर्शी उनके लिए तो कोई अपेक्षा नहीं है कौन शिष्य हमको हमारा सेवा करेगा कौन नहीं करेगा कौन हमको देगा नहीं देगा इसका कोई परवाह नहीं क्योंकि वो पहुंची हुई शांत है ना वो तो स्थिति में पहुँच गए उनका जगत का किसी का इंतजार नहीं निरपेक्ष निरपेक्ष किसी का अपेक्षा नहीं वो वो नहीं जे तो कोई हमारा वृद्ध अवस्था है हम भजन करेंगे हमारे सेवा कौन करेगा तो भाई मुश्किल हो जाएगा नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं बेटा तो कहीं मत जा हमारे पास ही रह जाना ऐसा नहीं हुरु जी बोलते हाँ हा, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ भजन करो जी उनके मैंने एक बार भी ये नहीं कहा जे तुम क्यों जाओगे क्या बात है नहीं ऐसा नहीं तुरंत और एकमात्र सेवक हम हैं अंग सेवक सेवक तो बहुत है लेकिन अंग सेवक सी अंग रात में पास रहना रात में मच्छर में पंखा करना उनके सब कुछ सेवा पानी लाना और जो भी क्रिया करना सूर्य क्रिया सब हम करते हैं जंगल में रास्ता तराठी में तो बाबा कहते हैं तुम्हारी इच्छा है तो जाओ तुम्हारी इच्छा तुम्हारी आदेश मान करके हम झोले झपटा बांध करके बहुत मानी ऐसे परिस्थिति हो गया जो हमसे एकांत में हम कहीं परे रंग खाना मिले ना मिले मैंने इतना टॉर्चर हो रहा था ज्यादा ऐसी माया तो है गुरु सेवा में रहने से तीव्र भजन में रहने से बाधा तो आएगी ही माया तो कोशिश करे करेगी कि इसको हटाओ किस किसी तरह से उस समय अगर महत्पुरुष के सानिध्य में रहता है उसको बुलाओ तो कान पकड़ के ले उसको महत्पुरुष के सानिध्य में रहना तो अब जाके तो महत्पुरुष के कृपा से तो बचाव हो सकता है स्वतंत्र होने से कभी कभी माया इतना दुष्प्रभाव है इतना कठोर परीक्षा कभी कभी आ जाती है उस समय अपने को बचाव करना साधक के लिए बहुत कठिन हो जाएगा तो हम सोचे हैं हम बहुत भजन कर लेंगे गए हैं हम गए हैं गुरु भाई जो है गोपाल बाबा बहुत उची, उची स्थिति है हमले भैया हम आपके सान्निध्य में रह करके हम थोड़ा भजन करेंगे तो वो हमको बहुत प्रेम करते थे तो ज्योतिपुरा में वो जो अप्सरा कुंड है पुषरी पुषरी का लोटा के पास अप्सरा कुंड अप्सरा कुंड के पास एक कोठी है वो अच्छा अच्छा बढ़िया हुआ बढ़िया हुआ तुम चलो हमारे साथ चलो आ, ताला चाबी चा, भी, चा भी तो था भैया के पास हमको लेकर एकांत एक एक कोठी दर्जा खोल के दे दिया बोलते ये ये कोठी है तुम्हारा उस समय हल्ला गुल्ला नहीं था इतना भजन करने वाला भी नहीं था हमको दे दिया तुम यहाँ भजन करो माधुकरी करना और ये भजन करना हमने एकांत में आसन लगाया दर्जा लगा दिया बाबा रात को तीन बजे से लेकर के रात बारह बजे तक बैठे हैं आसन में उठना हिलना डोलना नहीं दो लाख नाम नहीं होता है मैंने माला चलता नहीं है एकदम अग्नि फरक रहा है जैसे मान लो हमको किसी ने अग्नि पिंजर में बैठा दिया हमने ये क्या दशा आख मुदते हैं पर्दा कुछ नहीं दिखता ही नहीं फिर भी रगड़ रहे हैं माला रगड़ रहे हैं माला रगड़ रहे हैं रात तीन बजे से लेकर रात बारह बजे तक एक आसन में बैठ करके ऐसा भजन कोशिश करना शुरू किए हैं माला चलता नहीं है माला जैसे किसी ने रोक रखा है और भीतर में अग्नि प्रज्वलित हो गया जैसे दहन हो रहा जैसे मातृ जठन में पड़े है हैं ऐसे प्रथम दिन गया दूसरे दिन था एकादशी गर्मी मौसम अरे गरम मरी उत्ताप अब सरक में छह बार नहाया निर्जला व्रत हो निर्जला कर रहे हैं परे हैं उस कुटी में दरजा बंद करके तीसरा दिन है द्वादशी द्वादशी में माधुकुड़ी लाए शायद क्या कैसे पे याद नहीं है बहुत दिन का बयालीस साल पहले की बात है कि चालीस बयालीस ऐसी ही होगा कोई रकम तीन दिन माने तीन दिन में हमको अग्नि पिंजरा के अंदर हमको बैठा दिया है इतना जलन हो गया भीतर में कोई भजन नहीं कोई उल्लास नहीं कोई आनंद नहीं, नहीं कोई माने कोई रकम माने जैसे माने हमको नरक में डाल दिया किसी ने पकड़ करके हमने सोचने लगे क्या हुआ हमसे कोई अपराध हो गया जरूर कोई अपराध हो गया अपराध नहीं होगा तो ऐसे दहन ऐसे जलन क्यों हो रहा है फिर मन में चिंतन करने लगे एकांत रहने का सामर्थ्य सब कुछ भगवान ने दे ही दिया हमको पहले से हम एकांत रहने अभी हमको तुम जंगल में बैठा दो हम कहीं किसी का मुख नहीं देखेंगे अभी राजा कृपा से ऐसे मन की स्थिति है जो हम हम वहीं पर रह ही जाएंगे चुपचाप शांति से और प्रेम से ये तो मजबूरी से यहां रह रहे हैं लेकिन उस समय फिर हमने सोचा क्या बात है तो मन में जैसे भीतर से आवाज आई जो गुरु प्रसन्न नहीं है गुरु अप्रसन्नता तुम तो गुरु तो तुमका आदेश नहीं किया है तुम गुरु से आदेश लेके आए हो तो गुरु अप्रसन्नता के कारण तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं हो रहा है तुम्हारा भजन में इतना बाधा आ रही है तब सोच रहा अब मैं क्या करू आप किस मुंह से जाऊ हम हा? बोल के हैं जंगल में कांत तो भजन करेंगे अब मौन प्रथी ले लिया इतना मौन भी लेना समाप्त मौन प्रथम ले लिया आने का साथ, साथ मुहन रहेंगे आप भाई जाएंगे वहां लौट के कुछ किस मुंह लेकर के एकांत में भजन करने आए सब तो हमको मजाक आएंगे हो गया ना भजन खूब भजन किया ना देखा ना एकांत भजन ऐसा सहज तो है ये ऐसा मजाक आएंगे बड़ी बुरी तरह से फिर हमने बोला आप क्या करो यहाँ रहना भी मुश्किल है एकांत में फिर आखिर में हमने चिंता किया जो भाई कुछ भी हो गुरुचरण में समर्पित होना ही उचित है उनसे समाज करना ही उचित है कुछ भी हो अगर हमको कल्याण करना है तो गुरु कृपा बिना गुरु प्रसन्नता बिना कल्याण होना संभव नहीं है हमारा मन से ये तय कर लिया हमारे भीतर में ऐसा ही विचार आई तो हमने झोला झपटी लेकर के फिर गुरुदीप का चरण में आए गुरुदीप बैठे थे गिरिरास्ता में अकेला गर्मी में ताप रहे थे मैं एकदम झोली झपटे फेंक करके चरण पकड़ लिया बाबा हमसे होगा नहीं ये काम तो भजन बाबा हमसे होगा नहीं बाबा क्षमा करो रक्षा करो बाबा हमसे होगा नहीं एकांत भजन बाबा आपको छोड़ के हमको कहीं जाना बाबा रहना हमारे द्वारा संभव नहीं आप हमको क्षमा कर दीजिए गुरुदेव हा हा हा हा करके जम के हासना शुरू कर दिया जानते थे गुरुदेव हा हा हा हा करके डांटेंगे कुछ कुछ नहीं हाँ हा हा हा करके जम के हंसना शुरू कर दिया जानते थे अच्छा हुआ बढ़िया हुआ बढ़िया हुआ बढ़िया हुआ बढ़िया हुआ ठीक है ठीक हुआ बढ़िया बात है अच्छी बात है देखो उस समय हमको एक शब्द कही हमारे गुरुजी ने समस्त जितना तीर्थ है समस्त तीर्थ बास गुरु सान्निध्य में बास बराबर है समस्त तीर्थ में वास करना और गुरु चरण सान्निध्य में रहना हैं? एक ही बात है गुरु चरण सान्निध्य में समर्थ समस्त तीर्थ निवास करते है इसलिए तुम जो ये सिद्धांत लिया अच्छा हुआ राधा रानी ने बहुत कृपा की है गुरु सान्निधि में तुम यहीं रहो कहीं मत जाओ ऐसा मत करना तो हम कह रहे हैं बाबा तो हमको तेरा गुस्सा आ गया गुस्सा आ गया बाबा के ऊपर मैंने प्रे, प्रेम गुस्सा प्रेम गुस्सा गुस्सा मैंने ऐसा गुस्सा नहीं बाबा से प्रेम है ना तो हमारा क्रोध आ गया भीतर में तो आपने हमको उस समय मना क्यों नहीं किया हम आज तीन दिन जो हमने अग्नि में तप रहे थे हम इतना कष्ट कर रहे थे ये ये आप उस समय आपने शब्द क्यों नहीं कहा तो हम नहीं जाते आप एक बार कह देते तो मत जाओ, तो मर तो गुरुदेव फिर हास्य है बोलते देखो अगर उस समय हम तुमको कहे थे तुम तो मत जाओ तो तुम्हारे भीतर एक अहंकार है ना घमंड है जो हम एक अंत में खूब भजन करेंगे तो ये अहंकार तुम्हारा जाता नहीं तुम सोचते हमने गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी हमको जाने नहीं दिया हम वहाँ जाने से हमारा बहुत कल्याण हो जाता गुरुदेव हमको जाने नहीं दिया ये अहंकार तुम्हारा रह जाता लेकिन ये जो तीन दिन तुम वहाँ जो कष्ट पाए ना इसमें तुम्हारा अहंकार गया अब तुम समझ गए हो अच्छा हुआ ये तीन दिन तुम जो बाहर गए ना अच्छा हुआ तुम्हारे लिए कल्याण हुआ उस समय अगर हम कहते तो तुम्हारा उतना कल्याण नहीं होता तब तो हम जाकर के गुरुदेव के चरण पक कर के प्रार्थना किए गुरुदेव हमको ऐसे कृपा कीजिए आपको चरण कमल छोड़ करके एक दिन के लिए एक क्षण के लिए भी हम कहीं नहीं जाएंगे तो गुरुदेव को आशीर्वाद किए तब से हम जब तक गुरुदेव थे तब तक हम उनके चरण छोड़ करके कहीं अंतिम दिन तक गुरुदेव को छोड़े नहीं ऐसे है ना तो ये महत अनुगत अनु ऐसी चीज है अपने स्वतंत्र विचार बुद्धि जब प्रयोग होता है तो साधक के लिए समझना चाहिए उसका पतन का समय आ गया है साधक अवस्था कब पैदा होती है कौन अवस्था आपके सामने आई गुरु चोड़ चोड़ जाना एक माने वो लेता है थी गुरु यहीं मिलेगा पक्का छोड़कर नहीं कोई नहीं नहीं जाता है। तो जा लिया कर है। पक्का ये तो कोई नहीं जाएगा बाबा वो तो आ, बहुत जन्मान जन्म जन्म का सुकृति रहने से एकांत तो गुरुनिष्ठ होता है एकांत तो गुरुनिष्ठ साधारण गुरुनिष्ठ हो विशेष गुरुनिष्ठ और गुरुनिष्ठ तीन प्रकार गुरुनिष्ठ है है ना ये जो आप जो कह रहे हैं ये ऐकान्तिक गुरुनिष्ठ हो किसी भी अवस्था में गुरु के चरण सान्निध्य छोड़कर के चाहे भजन हो चाहे कुछ ना हो हमारा जीवन समाप्त तो हो जाए कुछ भी हो जाए हम गुरुदेव गुरुदेव के चरण छोड़ के इसकी भी कहानी हम सुनाएंगे आगे आगे चलेंगे इस प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है इसलिए हम ये प्रसंगों को उठाए हैं साधक जीवन में बहुत जरूरी है माने गुरु तत्व तो बहुत दुर्बल हो गया है वर्तमान समय गुरु तत्व तो, गुरु सनि तो, गुरु महिमा दुर्बल होने के कारण साधक भजन जीवन से अलग होकर के भोगवृत्ति लेकर के संसार जीवन में चक्कर लगाने के लिए प्रयत्न कर रहा है उसका पतन हो जाता है साधक जीवन में साधन करते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाता है ये बहुत सारे कारण हैं तो इसलिए ये प्रसंग हमने उठाए हैं तो ये गुरुनिष्ठ ये गुरु कृपा क्या बोलोगे क्या गुरु शरीर से गुरु के साथ रहना ही सानिध्य है देखो शरीर से गुरु के एक तो गिरस्थी है और एक है वैरागी गिरस्थ के लिए तो गुरु सानिध्य में रहना संभव नहीं है लेकिन गुरु अनुगत गेंगे गुरु तो तो क्या करू बाबा क्या करू लेकिन सब तो फोन भी नहीं कर सकते या बस एक जरिया है की यूट्यूब कुछ के नहीं यूट्यूब छोड़ करके भी अगर मन भी हमारा ऐसे ओकान्तिक गुरुनिष्ठ है तो गुरु तो जान जाते हैं गुरु वहीं से कृपा करेंगे उसको फोन का जरूरत नहीं है लेकिन गुरुनिष्ठ हर समय गुरु गुरु कहते हैं हर स्थिति में जानते हैं गुरु कृपा वो एक निष्ठ जो गुरु चरण में एक निष्ठ हो गुरु ददामी बुद्धि जो गंग तंग पर जानती थी गुरु उसको वहीं पर तो उसके साथ ही रहते हैं ना गुरु तो व्यापक हैं गुरु तो एक बेष्टि विशेष नहीं है एक क्षेत्र में तो पड़े रहते हैं नहीं गुरु गुरु सर्व व्यापक है सर्वात्मा है एं? वो गुरु वहीं से उनको कृपा करते हैं वहीं से कृपा करते हैं जो असमर्थ है और त्याग में त्यागी वृत्ति लेकर आए हैं तो उसको उन, उसके लिए क्या करना चाहिए न गुरु जैसे चाहते हैं गुरु कहते है, तुम वहाँ रहो तो गुरु का आदेश शुभ जैसे गुरु जैसे प्रसन्न होते हैं जैसे आदेश करते हैं उनके इच्छा अनुसार तद उनुशार तुमको रहना है तुमको करना है तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं गुरु सान्निध्य में रह करके भी अगर गुरु के प्रति ऐसे श्रद्धा नहीं होती है और श्रद्धा ना रहने का बहुत सारे कारण भी होता है बोलने में शर्म लगता है फिर भी कहने के लिए थोड़ा मजबूर हो जाते हैं हम जैसे गुरु कब तक श्रद्धा रखेगा दोष दृष्टि आ ही जाएगी ए रख नहीं पाता है तो गुरु करण के समय ही जितना झंझाट है इसीलिए कहते हैं गुरु करो जान के पानी पियो छान के गुरु गुरुकरण करने का समय चिंतन करो विचार करो देखो गुरुकरण होने का बाद चिंता छोड़ दो देखो मत विचार मत करो उस समय तुम्हारा मन में विचार आया तो तुम्हारा अमंगल तुम्हारा भजन जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है हाकरण के पहले जितना चिंता करो जो कुछ करो पहले कर लो <laughs> उसके बाद कोई विचार नहीं उसके बाद तुमको चिंता करना पड़ेगा जो गुरु हमारे साक्षात भगवान है साक्षात ईश्वर है तो उनका जो दिख रहे हैं ये उनकी माया है उनकी माया हमको समझ नहीं आ रहा है समझ नहीं पा रहे हैं ओ, कैसे माया कर रहे जो गया, शीश, शीश, हम अयोग्य है, है हम अज्ञानी हैं है, हम कुसंसारी हैं है। इसीलिए हम गुरु की महिमा समझ नहीं पा रहे हैं ऐसे विचार करके अपने को धिककार देना चाहिए तत्सित गुरुचरण में समर्पित होकर के प्रार्थना करना चाहिए दूर रह करके गुरु को ईश्वर बुद्धि करके ऐसे भी विच यह है अगर सामने रह करके ऐसी श्रद्धा नहीं रहती है बोलते हैं तो हमारे आचर्य ने ये किया है भक्ति संदर्भ में मतलब दूर में रह करके उनको ईश्वर बुद्धि करके भजन करना चाहिए सामने नहीं सामने रहने से उसको अश्रद्धा आ सकती है अविश्वास आ सकती है दोष दृश्य आ सकती है भी कोली तो इस स्थिति में दूर रहना चाहिए तो महात्पुरुष के सानिध्य में रहना उतना सहज बात नहीं है तो इस तरह से गुरुनिष्ठ होना चाहिए महत्वपुरुष के सानिध्य में रहना अगर संभव नहीं है तो उनके आदेश निर्देश अनुसार ही तुमको भजन जीवन में तुमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा स्वतंत्र बुद्धि विचारधारा नहीं स्वतंत्र बुद्धि प्रयोग करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे है ना तो ये हमारे जीवन में ऐसे दिखा रहे हैं हम खुद दिखे हैं जो ऐसे साधन चेष्टा कोई काम में आने वाला है ही नहीं गुरु कृपा बिना गुरुदेव आए हैं सिद्ध बाबा के पास साधन जीवन में भजन करेंगे सब त्याग करके आ गए हैं बाल बच्चा परिवार स्त्री पुत्र सब त्याग करके आ गए हैं अब भजन करेंगे वृंदावन में जा करके गुरुदेव भी ऐसे ही हैं ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे बोलता है गोसाई तुमको घर जाना पड़ेगा है और तुमको उसमें पहली पत्नी जो है वो चली गई ध्यान तो हो गई है तो सोचे है पत्नी भी एक हो गई है अब हम संसार में रहना कोई कारण नहीं है अब हम भजन करेंगे तो कहते हैं तुमको भजन करोगे तुम समझ रहे हो लेकिन अभी तुमको संसार में जाना पड़ेगा दोबारा तुमको दार परिग्रह करना पड़ेगा संसार धर्म तुमको अभी तुम्हारा बाकी है कुछ हाँ, हाँ, उनके आदेश आदेश आदेश के आ गए कितना बड़ा आदेश, बोलो आदेश है अभी अगर हमको गुरु कहे दे तुमको जा। में जाकर, अरे बाबा इतना बड़ा भयंकर आदेश बाबा क्षमा करें एग्जैक्टली exactly इस प्रश्न में एक प्रश्न है बोलो हमने किसी महत पुरुष की जीवनी में मन, बानी में ऐसे गुरुजी जी की आदेश निर्विचारे पालन करना है। सबसे बड़ी गुरु शेवा है, सबसे बड़ी गुरु भक्ति है ठीक तो हर कोई आदेश एकदम निर्विचारे पालन करना पड़ेगा सिद्धांत की सिर्फ पूछ रहे कोई भी आदेश देखो कोई भी आदेश यही तो झमेला है ना यही तो झमेला है ना कैसे झमेला जा है हम जैसे को गुरु बना लेते हैं और आदेश तो हम स्वार्थ अनुसार करेंगे स्वार्थ सिद्धि के लिए करेंगे हमारे जिसमें देखते हैं हमारा भौतिक लाभ है उस अनुसार हम तुम आदेश करेंगे हम देखते हैं करोड़पति आ गया लाभपति आ गया सत्याग करके भजन करने के लिए आ गया हम देखते हैं ये आने से तो हमारा लाभ नहीं होगा ये संसार रहने से हमको रुपया आएगा पैसा आएगा नहीं नहीं नहीं तुम संसार रह करके तुम भजन करो गुरु सुबह करो पैसा हमको देते रहो हम ऐसा आदेश करेंगे गांव को पैसा चाहिए इसलिए शास्त्र में देखने में आता है जो शास्त्र विरुद्ध है विरोध है विरोधाभास है ना जो है जो सदगुरु भगवानी है वो आदेश कर रहे कोई भी आदेश तो उसको तो निर्विचार देखो शास्त्र विरुद्ध आदेश तो कभी गुरु करते नहीं है अनुमोदित तो तो तो तो हमारे जोड़ो जागुतिक दृष्टि में हमें ऐसा लगता है हम साधक हैं हमें ऐसा लगता है कि इसके वजह से गुरु जी की स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत हो सकती है या स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो सकती है फिर हम फिर भी हमें वो आदेश निर्विचार में पालन करना पड़ेगा देखो अब जैसे, अब जैसे आप परिक्रमा जा रहे हैं इस नहीं? इस माहौल में कोरोना समय तो आपसे खुल के हम दबाव भी नहीं दे सकते देखो अब और विचार तो आते ही देखो है ये तो सही बात है देखो कोरोना जो है कोई पेशेंट के पास जाने से कुछ नहीं होता है डिस्टेंस मेंटेन करो कुछ नहीं होता है मास्क पहना पहना रहने से तुम्हारा कुछ नुकसान होता नहीं है ये भ्रम है ए मास्क पहन करके डिस्टेंस अगर तुम मेंटेन करते हो तो जा करके कोई हानिकारक है नहीं जब हम उसके संपर्क में जाते हैं तभी तो जा करके संक्रमण का भय रहता है इसीलिए ऐसा थोड़ी होता है जो हर जगह अरे हमारे तो डॉक्टर ने हमको कहा दस किलोमीटर प्रतिदिन आपको चलना पड़ेगा हम जो अभी गए थे ना वो जो एस डॉक्टर को दिखाने के डॉक्टर आईएलबीएस आईएलबीएस डॉक्टर ने कहा हमको आपको प्रतिदिन दस किलोमीटर चलना पड़ेगा अगर शरीर स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो हमको चलना पड़ेगा तो ये बात है ऐसा नहीं हम तो संपर्क में थोड़ी जा रहे हैं लेकिन बच्चों को बच्चों के संपर्क तो दूर से पहले से बहुत दूर से देते हैं टपी टुपी इतना करना है दूर से फेंक के देने से लोलोलो उसमें क्या फर्क पड़ता है हम तो पहले पकड़ ले तो बच्चों का आदर करते थे अब अब आदर करते नहीं नहीं दूर से तो उस उस सिद्धांत तो पुष्ट नहीं हुआ क्षेत्र में क्या करने है? कुछ क्षेत्र में अगर सिद्धांत तो विरोध नहीं है तो तुमको पालन करना चाहिए नहीं तो गुरु जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए छोर के न्यूट्रल रहना चाहिए मन में तो अलग चलती है बात कि गुरु विरोधी बात चलती है गुरु कुछ चाह रहे हैं परिक्रमा जाना लेकिन हम चाह रहे हैं नहीं जाएँ तो अच्छा है तो ठीक है कुछ जा रहे हैं तो उनको अनुरोध करो जो ऐसे जैसे परिस्थिति अनुसार जिस तरह से चलने से कोई नुकसान होने का संभवना नहीं तद तो चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए लोग कितना लोग चलते हैं तो क्या चल सभी जो बाहर नहीं जाते हैं उनका होता नहीं है जो बाहर जाते हैं उनको होता है ऐसा भाव तो है जो कहीं जाते नहीं उनको हो रहा है देखो हो रहा है ऐसा बात नहीं है अच्छा चलो तो गुरु आदेश देखो कैसे महत्वपुरुष का आदेश जो अनुगत तो हो करके सिद्ध बाबा का आदेश अनुसार हमारे गुरुजी जी फिर बंगाल चले गए जा करके हाँ, द्वितीय बार दार परिग्रह किए फिर शक्षार रचना किए रचना श एकाध संतान भी जन्म दिए हैं उसके बाद फिर आए एकदम चले आए फिर आए सिद्धो बाबा के पास ये कैसे माने मैंने कैसे अनुगत्य ऐसा थोड़ी होता है आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे और सब मौर्यकरण जब गुरुदेव अवर्तमान तो गुरुदेव जैसे भजन है तद अनुसार कोई महत्वपुरुष के सान्निध्य में रह करके भजन करना जरूरी है ये सब के लिए जब तक उसका भजन में परिपक्वता नहीं आती है जब तक वो निरापद भूमि में नहीं पहुंचता है तब तक जा कर के उसको ऐसे महत्वपुरुष के सान्निध्य में रह कर के आगे बढ़ने के लिए उनके आदेश निर्देश अनुसार उनके चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए नहीं तो वो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सब काल फिर चलेंगे आज तो ग्यारह बज गया है काल फिर आगे चलेंगे